महाभारत आदि आदिपर्व त्रयोदशाधिक द्विशतमोध्याय अर्जुन का गंगा द्वार में ठहराना ठहरना और वहाँ उनका उलूपी के साथ मिलन वैशम वाच तम प्रया तम महाबाहूम कौरवाणाम जशस्करम अनुजगमुर महात्मा नो ब्राह्मणा वेद पारगा वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मण उनके साथ हो लिए वेद वेदांग विद्वांस तथाध्यात्मचिंतका भैक्षाश भगवद्भक्ता सूता पौराणिका कथकश्चापरमण कस दिव्याख्या चापी पठंते मधुरम दिजा वेद वेदांगों के विद्वान अध्यात्म चिंतन करने वाले भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी भगवत भक्त पुराणों के ज्ञाता अन्य कथावाचक सन्यासी वानप्रस्थ तथा तो जो ब्राह्मण मधुर स्वर से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं वे सब अर्जुन के साथ गए ऐतान्य सब भी सहाय पाण्डुनंदन वृतन कथई प्राजन मरुद्धी वास्व जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं उसी प्रकार पाण्डुनंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुरभाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे च सरिता रमणीयान चित्रण वना चार चरि सागरास देशानपे च पुण्या तीर्थी दस सरतर्ष स गंगाद्वारको प्रभु भारत नरश्रेष्ठ अर्जुने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन सरोवर नदी सागर देश और पुण्यतीर्थ देखे धीरे धीरे गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पार्थ ने वहीं डेरा डाल दिया तस्भुत पांडु नाम प्रवरो जनबेजय गंगा द्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो जो पांडवों में श्रेष्ठ विशुद्ध चित्त धनंजय ने किया था निविष्टे तौंते ब्राह्मण अग्निहोत्राचक्रेक भारत जब कुंती कुमार और उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की बोध्यमसु ज्वलिषु चतपुष्पोपहु तीरा दु कृतावन पथि स्थित सुषभेतीव तद्राजन् गंगा द्वार महात्म गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्निया प्रज्ज्वलित हो गई और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जब पूर्वोक्त अग्नियों में आहुति दे चुके तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगाद्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई तथा परिवे से पांडव अभिषेकाय कौन तेजो गंगा मोहन तथा इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे त्राभिषेक स तर्पय्वा पिता महान उसे तिरजलाजन नम्न कार्य चिकृष्याम अपकृष्टो महाबाह नागराज से कन्या महाराज उलोप्या कामयान राजन वहां स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया ददर्श पांडवस्तत्र पावकमाहित कौरव्यथ नागस्व परमा अर्जित नागराज कौरव कौरभ्य के परम सुंदर भवन में पहुँचकर पांडुनंदन अर्जुन ने एकाग्रचित्त होकर देखा तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही थी त्रा अग्नि कार्यवाणी धनंजय अशंक मालेन हतस्ते नाताशन उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसे अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य सम्पन्न किया इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए अग्निकार्यम थो नागराज सुता सता कौन्तेय कौंतेद वचनम अब्रवीन अग्निहोत्र का कार्य कर लेने के पश्चात् अर्जुन ने नागराज कन्या से हसते हुए ये सब बातें कही किमद साहस भेरो भव भावि कश्चा शुभगे देश का चम कश्यत्मान तुमने ऐसा साहस क्यों किया है भाविनी यह कौन सा देश है सुबह कौन हो किसकी पुत्री हो उलुप्यो आत ऐ रावत कुले जात कौरव्यो नाम पंडग तस्त्मे दुहिता राजन नुरूपी नाम पंडग उलूपी ने कहा राजन ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ मेरा नाम उलूपी है साहम हम ताम तो अभिषेका अवतीर्ण समुद्रगाम दृष्ट व पुरुष व्याघ्र कंदर पे नाभिमूर्ता न श्रेष्ठ जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगाम ले नदी गंगा में उतरे थे उस समय आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी ताम नंगल अन्यम नंदे स्वाद्य प्रदालेनात्मनो नघ निष्पाप कुरुनंदन मैं आपके ही लिये कामदेव के ता, ताप से जली जा रहे हूँ मैंने आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए अर्जुन वाच ब्रह्मचर्य मिधम भद्रे मम द्वाधवाम धर्मराज हे नाहमस्मी स्वयं वस अर्जुन बोले भद्रे यह मेरे बारह वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है धर्मराज युधिठ ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दी है अतः मैं अपने वश में नहीं हूँ तब चापे प्रिय कर्त जलचारिणी आंडृतम नोक्त पूर्व च मैं किंचन कर जलचारिणी मैं तुम्हारा भी प्रिय करना चाहता हूँ मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है कथम च नातम में चा तव चापे प्रिय भवे न च पिड्य तमें धर्म तथा कुर्या भुजंग नाग करने तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोस्त न लगे तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म को भी हानि न पहुँचे उचाम पांडवे यथाचरि यथाचते ब्रह्मचर्य आदिष्टवान गुरु उलुपी ने कहा पांडुनंदन आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचर रहे हैं और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है वह सब मैं जानती हूँ परस्परम वर्तमान द्रुपदस्यात्म प्रथे यो नु प्रभिसे मोहा सवई द्वादश वार्षिकम वने चरे ब्रह्मचर्य मिथि वह समय कृत आप लोगों ने आपस में यह शर्थ कर रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे उस दशा में यदि दूसरा मोहवश उस घर में प्रवेश करे तो वह बारह वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करे तदिद द्रौपदी हेतु तो अन्योन प्रवासनम कर धर्मार्थम अत धर्मो न देश दूस्यती परित्रण कर्तव्यम आर्ता पृथ्लोचना अतः आपके बड़े भाई ने वहां धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर या एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है यहां आपका धर्म दूषित नहीं होता विशाल नेत्रों वाले अर्जुन आपको आर्थ प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए कृवाम पित्रण तव धर्मो न लुप्यते यदिप्य धर्म से सुखोपी सैद्यतिम सी धर्म एवं साल दत्वान्म्जुन भक्ता भजमा पाथ सता में तमत प्रभो मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिम भी हो जाए तो भी मुझे प्राणदान देने से तो आपको महान धर्म होगा ही अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन मैं आपकी भक्त हूँ मुझे स्वीकार कीजिए यह आर्तरक्षण सत्पुरुषों का मत है न कर ससी चेदेव मृता मामोपारय प्राणदान महाबाहो चल धर्मम अनुत्तम महाभाहो यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चय जानिए मैं मर जाऊंगी अतः मुझे प्राणदान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए शरण च प्रपन्ना पुरुषोत्तम न देनान्नता परिरक्षते परिरक्ष पुरुषोत्तम आज मैं आपकी शरण में आई हूँ कुंती कुमार आप प्रतिदिन न जाने कितने दीनों और अनाथों की रक्षा करते हैं साहम शरणम अभ्ये भी रौरवी मी च दुखिता या चे ताम चाभिका हम तस्मा कुरु मम प्रियमा आत्मा प्रधान सका करतुमरहसी मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिलाती हूँ मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करते हूँ अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए वाच एवं सुकौंत पन्नगेस्वर कन्या कृतमा अंत यथा हम तथा सर्व धर्म मुद्देश कारण वै जी कहते हैं जन्मेजय नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया स नाग भवन रात्रिताम प्रतापवान उदितभ्योथित सूर्य हे कौरभ्य निवेशनाथ प्रतापि अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की फिर सूर्योदय होने पर वे कौरभ्य के भवन से ऊपर को उठे आगतस्त पुनस्तः गंगाद्वार सह पर गाध्वी उलूपी निज मंदिर उड़ूपी के साथ अर्जुन फिर गंगाद्वार में आ पहुँचे साध्वी उड़ूपी उन्हें वहाँ छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई दत्वा वरम जले सर्वत्र सर्वत साध्या जलचरा सर्वे भविष्य न संशय महा महा भारत जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे इसमें संशय नहीं है इस प्रकार अर्जुन ने उड़पी के गर्भ से अत्यंत मनोहर तथा महान बल पराक्रम से संपन्न ईरावान नामक महाभागपुत्र उत्पन्न किया श्री महाभारती आदिपर्वण अर्जुन वनवास पर्व उड़ूपी संगमे चयोदशा अधिक अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में उड़ूपी समागम विषयक दो सौ तेरहवा अध्याय पूरा हुआ